कर दे और फिर अगले साल तक फिर वो अपने ज्ञान का वितरण करने के लिए एक स्थान में दो दिन तीन दिन जैसे आवश्यकता हो वैसे ठहरे और उन लोगों को शिक्षा दे भी देखो शिक्षा दे और शिक्षा दे एक्सचेंज और शिक्षा ले ज्यादा और शिक्षा ले कम वो जो है परिश्रम करे शिक्षा देने के लिए सरे जो पहले परिश्रम में कमी न करे शिक्षा देने में और भिक्षा देने में कमी करे तीन बार भिक्षा न मांगे दो बार भिक्षा न मांगे एक बार भिक्षा मांग के काम चला दो भिक्षा भी जब मांगे स्वादान स्वादिष्ट वस्तु तो मांगे ही नहीं अगले के संयासी के देखो कैसे प्रशितान होगा लगता है बड़ा कठिन काम सूर्यासा लेकिन फिर उसी भी बहुत है वैसांद कार्य वो सबका सब उसमें प्राप्त होता है इसमें ऐसे करके ये है संज्ञान तो ये तुलसी राशि है देखो अब कैसे वर्णन को सावधानी से देखो तो ये एक ग्रह तो छोड़ करके अभी तक तो ग्रह का वर्णन था अब उसके बाद जब ग्रह से बाहर निकले तो इस प्रकार के बना उदासी प्रारंभ हुआ मैंने वो उदासीन जो लोग हैं ये उपासक है, थे जो पहले अपने घर बार छोड़ करके उपासना प्रधान की साधना है उपासना करते करते क्षेत्र शुद्ध हुआ तो हमें ज्ञान में प्रेम हो गया पंचदशी दसीन, में इसमें जो दशमा तैयार हो गया है उसमें आचार्य कहते हैं कि अनेक जन्म उपासना करते करते सब व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत होती है जिज्ञासा उत्पन्न होती है अनेक जन्म भजना ऐसे बहुत है तब इसके मैंने फिर जब ये उपासना उदासीना करते करते उनमें ज्ञान में भी प्रेम हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगेंगे तो ज्ञानरत हो गए और फिर वो तो उस ज्ञान का स्वयं अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे हो गए अपने जीवन में ज्ञान को तो धारण किए क्या और फिर समाज में भी उसी ज्ञान की स्थापना करने लगे तो समय सी हो गए ये क्या मन विकास है और अगर समाज में सब लोग जन्म से ग्राह और आखिरी सात तो पर निकलती है कटकृष तो ये कार्य उदासीन और ज्ञान मुनि और सन्यासी ये चारों वर्ग जो है वो कट गए बिल्कुल उनका बेकार हो गए और समाज से उनका उच्छेद हो गया परिणाम ये होगा कि समाज भी दिशाहीन हो गया जीवन जीने का क्या मारे है समाज में कहीं किसी को मालूम ही नहीं जिये तो क्या अब तो समाज में कहीं सदाचार नहीं है कहीं धर्म नहीं है कहीं आध्यात्मिक विचार लोगों के नहीं है नहीं है तो क्या उसका कारण विद्यमान है कि कोई है अध्यात्म और धर्म आप देखेंगे कि प्रयास के साथ ही रहते हैं और अगर प्रयास छोड़ दिया जाए तो धर्म का विनाश हो जाता अधर्म अपने आप जमी आता जैसे खेती करते किसान जानता है कि अगर उसमें गेह पैदा करना है धान पैदा करना है तो, तो मेहनत करनी पड़ेगी उसमें खेत कुछ जोत हो निरा हो पानी डालो बीज डालो तम्बू तो सब पैदा होंगे और अगर ये प्रयास न करो खेत को ऐसे छोड़ दो तो पक्की तो तो क्या दिखाई देगा उसमें अगर तो वो घस घर तरवार और जलिया उपरा के घास वो सब ऐसे हो जाएंगे कि जो किसी काम वो तो अपने वो कोई बार बोल पड़ेगा ऐसी समाज में अधर्म दुराचार तो की तरह से अगर उसकी निराई करने वाले समाज में मनुष्य नहीं है प्रयास करने वाले उसको साफ़ करें और उसके स्थान पर इस प्रकार के जो उपयोगी पौधे जैसे किसान लगाता है ऐसे चरित्रवान व्यक्ति महान व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति परोपकारी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण समाज में नहीं किया जाता तो फिर ये तो समाज संसार एक जंगल बन जाएगा और वहां के रहने वाले जैसे जंगल में बन में रहने वाले पशु लोग से हाथी गहरा इस प्रकार के साफ सुंदर होंगे बस ऐसी के समाज में भी जितने भी मनुष्य होंगे वो भी सब जंगली घाट के होंगे आपस में लड़ाई झगड़ा मार एक दूसरे को खा जाओ नी करो तो बस समाज में होता चला बिचार क्या देखो व्यक्त देख करके क्या? इसलिए कहते हैं उदासी और बस विज्ञान सन्यासी और तीर्थी तुलसी का सुहाई इन लोगों में से इन्होंने जो उदासीन लोग है वो बासक लोग हैं इन्होंने कहीं कहीं नदी के किनारे किनारे तुलसी लगा रखी ये उपासना तो करते है की तो भगवान की नारायण की तुलसी लेकर के भगवान पर तो सी की व्यवस्था धीरे धीरे तुलसी का सुहाई बृंद बुलसी को भी वृंदा देते इसलिए बृंद बोल दिया बृंदा ब्रंद बृंद में धाड़ी धाड़ी करते घट्टी तो बृंद बंद बहुमुन ने लगाई पुरुषोभा आज कहते देखो नगर की शुरुआत तो पहले बार में नगर तो बहुत सुंदर था ही मुझे तो देखा लेकिन बाहर नगर पर का तुलसी राय ऐसी नगर के बाहर भी बड़ा सुंदर सब है नगर के बाहर शरीर बड़ी सुंदर है मंदिर बड़े सुंदर है वहां बगीचे बड़े सुंदर है नगर के बाहर भी बड़ी सुंदर था जैसे तुलसी राशि ने रामराज्य का वर्णन बहुत किया है लेकिन और पुराना इत्यादि में वाल्मीकि इत्यादि में तो और भी विस्तार किया अब जैसे इन्होंने कह दिया बाहिर नगर परम उचराई तो बाहर नगर परम अमराई अरे बाहर जो है नगर के बाहर तो बहुत बगीचे है तरह तरह के बगीचे कहीं आम के बगीचे हैं कहीं पलाद के बगीचे हैं कहीं उसमें जो है वो हो पीपल परगर जामुन इन सब जितने हैं नगर के बाहर उनके सबके बगीचे तरह तरह के फलों के बगीचे लगे हैं के के लिए उनके तमाम वर्णन वो सब करते हैं कितने प्रकार के बगीचे काल में बगीचे लगाए जाते तो अनेक प्रकार लगा तो के लगाए जाते तो सबके बगीचे और तरह की जगनी जरूरत पड़ती मीशन जरूरत बगीचे तो कहते तो तो तो जायी जा और बाहर अच्छेगा अयोध्या नगरी को देखो तो सारे पाप दूर हो जाए ऐसी सुंदर तो सुंदर पवित्र पाप को दूर करने की पवित्रता चाहिए तो ये नगरी सब्ज है परम पवित्र नगरी है नगर पवित्रता जब वहां बात करने वाले सब धर्मात्मा हो भक्त हो ज्ञानी हो सदाचारी हो तब पवित्रता नगरी में आए तो उसको देखते हैं तो उसको देखने से सब पाप दूर होते हैं बन उपवन बापिका दवागा ऐसी नगरी है और बन है उपवन है, है बाकी का इन, ये बाकी के मन है जहाँ कुआ ऐसा होता है गया जिसमें सीढ़ियां भी होती है कुएं के नीचे पानी जाने के लिए रस्सी को बालने की नहीं सी बी सी बाल्टी दो उत्तर के से नीचे चले जाए पानी भरो सी बी चले चले इस प्रकार के वो सब तो बाकी तालाब मैंने तालाब और अनु और कूप मैंने कुए ये सब जो है मनोहारा तो सो वही ये सब जल के साधन जितने हैं ये सब कुएं भी बहुत से है बहुत सी बापी है बहुत से तालाब है उन सब में स्वच्छ साफ निर्मल सफल रहता जल मैं उनको कोई खराब नहीं करता मैं उनको गंदगी नहीं फैलाता तो है तो, तो कुंवा कुछ ऐसी कुएं तो में जाकर कोई गया है, पक्षी गया है, तो उसको पानी को ठीक रखने का उपयोग करने कि लिए उसकी सफाई रख दो उसकी गई उसको भी साफ रख दो अब कोई गश के ऊपर बैठे नहाए नहाने वाला पानी कुएं में चला जाए तो सब इस अशुद्धता होती है कवित्रता होती है ऐसा नहीं कहीं होने देते तालाब के लिए तो तालाब भी, भी स्वच्छ रखते हैं उनको भी गंदा नहीं होने देते हैं अब ऐसा नहीं कि बस अब गए तालाब उसमें सोच के लिए जल चले गए सीधे वही पानी ले लिया अरे पानी वहाँ से ले लिया ले करके अपने जहाँ कहीं गए सोच में लिया तो वो पानी का तो खराब भी पानी होगा फिर तो उसमें आकर करके बाद में स्नान कर लिया आ करके तो शुद्ध पानी बना रहेगा स्नान के काम का बना रहेगा सरोवर जो ये नदियाँ जो स्नान के लिए काल में आती हैं नदियों का पानी तो बैठा हुआ पानी तो पीने के काम में आता है स्नान कराना तालाबों का पानी स्नान के लिए काम आएगा उसमें जो हम लोगों के जो पशु आते हैं उनके लिए पीने और स्नान के लिए काम में आएगा लेकिन पीने के लिए पानी फिर तालाब का नहीं लेंगे फिर उसके लिए कुएं से पानी पिए उसको साफ करेंगे ऐसी व्यवस्था रखते दो तो ये सब के सब जलाशय जितने जरूरत पड़ते हैं वो सब बहुत सुंदर है शोमान सुंदर हैं उनकी जिनमें उतर करके जाते हैं उनसे वो भी सब अच्छी टूटी-फूटी नहीं, नहीं वो सब साफ सुथरी है और नीर में पानी साफ पानी सब में भरा हुआ है देख सुर मनमोहि उनको देख करके देवता और नी मनमोहित हो जाए ऐसे कहते हैं बहुरंग कमी यागड़ पूजे गुंजा रही और सब जगह बहुरंग कहीं कमल जगह जगह सरोवर है तो कमल भी है और कमल है तो फिर मधुकर भी है वो भी सब जा रहे हैं तो उनकी शोभा है इसे तो दोनों बात है सुंदरता तो सुंदरता भी है और उसके साथ शुद्धता तो भी है पवित्रता भी है ये सभी बातें ये सब जगह इस के देखने में आता है तो आराम अगर पिता देखा जनपद के अहंकार आराम के मन है बगीचे आराम रंग में बगीचे भरे रमे रमणीय है रम्य के मन यहाँ मन करता है चलो यहाँ इस बगीचे में बैठ लो थोड़ी देर यहाँ बैठ करके हवा खा लो थोड़ी देर यहाँ आनंद ले लो ऐसा मन करता है तो कहते आराम रंग में पिघाजगे हो मैंने कोई भी क्या वहां रहती है और कोई विधान सुनाई देगी बगीचे में तो मन करेगा की देखो कैसे सुंदर होगी अब घर भी आवाज भी आ रही है यहाँ फल भी बहुत लगे हुए हैं इस बगीचे में बैठ लो ये मन करेगा तब तो कहते हैं तो जी के उस बगीचे की हैं वो क्या करते हैं? और ये पक्षी क्या है ये खगिर खगे हर जनपति के अहंकार है जिस पक्षियों की जो गोल है वो तो ऐसा लगता है कि रास्ते में जाते हुए अरे आज आप यहाँ इस बगीचे में थोड़ा आराम कर लो जाना चाहिए जाना ऐसे करके बुला रहे हैं ऐसे ही जगन्नाथ दस हुए वो भी इसी प्रकार के वर्णन करते हैं कि कि तो वहां जैसे हम पक्षियों के लिए वो बुलाते हैं? इसी प्रकार को तो कहते हैं कि देखो बहुत सुंदर नदी है नदी के किनारे बहुत सुंदर वृक्ष हैं। वो वृक्ष मानो जो है वृक्ष की लंबी लंबी शाखाएं हैं मानो हाथ बढ़ा करके राजो को बुला रहे हैं इसलिए शाखाएं उनकी हाथ पड़ी हुई शाखाएं जो है जैसे कोई हाथ कर रहा हो, ही तो ये ये प्रकार तो अहंकार तो तो है मैंने तात्पर्य ये स्थान बहुत सुंदर है, है। सबको मन को प्रसन्न करने वाले सभी स्थान है शुक्र बर ले जाए कहते वहाँ के राजा रमानाथ हो भगवान श्री राम जी जहाँ राजा हो तो उसका भला क्या वर्णन किया जाए बड़ा सुंदर नगर है रमानाथ के करके फिर गया लक्ष्मी पर भगवान राम है तो लक्ष्मी तो के तो जिन की दासी है फिर वहाँ पर उस नगर में भला कमी क्या हो सकती है सारी संपत्ति वैभव समृद्धि शुद्धता पवित्रता सभी कुछ वहाँ पर विद्यमान है अनिमानिक शुभ संपदा ही अवधार जितने भी, जितने है, सब नहीं। नहीं है, इनका आ चुका है <स्थाथ> वहां पर देखते हैं कि जब भरत के आश्रम में भरत जी जब पहुंचे भगवान राम पहुंचे उतनी तो चिंता नहीं थी कि भरत जी के तो साथ उनको भरद्वाज को लेकिन जब भरत पहुंचे और तमाम अयोध्यावासियों तो को इतना बड़ा समुदाय पहुंचा तो फिर भरद्वाज ने फिर वहाँ रहने के लिए उनको सबकी व्यवस्था की इतने एक आश्रम में एक नगर के इतने लोग जहाँ से गोशो आ जाए अब उनको क्या किया जाए तो फिर उन्होंने भरद्वाज जी में अनिमानिक का स्मरण किया तो सब आ गए हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए उनके आग में आए ताकि बस अब जिनको किसी समय पर ऐसे समय पर तो तुम्हारी जरूरत पड़ती है और के आप देखो भगवान श्री के छोटे भाई भरत जी परम भक्त वो सब आए हुए हैं अब इनकी सेवा नहीं होगी तो इनकी सेवा होगी तो उनका शो तो बताइए बनने चाहिए भगवान बनने चाहिए उन्होंने घटाकर भवन बना दिए उसी समय तमाम भवन बना दिए ठहरने के लिए तमाम स्थान बना दिए बनीचे तो बना दिए सब कुर्सियाँ डाल दी और सब बाथरूम तो, तो सब में तौरियाँ टांग दी साबुन रख दिया आज्ञा की प्रतीक्षा करने के लिए खड़े जब ये बतावें आप खाना खाएंगे तो खाना ला कर बंद कर दोगे इस प्रकार से सत्य अणिमा जी की सबसे ये सब थी अणिमा लगिमा गरिमा प्रात प्रात तो आठ वो सब अयोध्या में बात कर रही मैंने किसी प्रकार के कोई कड़ाई जहाँ से बात करें तो वहां से जहां जब जिस कामना की जो इच्छा होगी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो सबकी पूर्ति होती है आगे भी देखे जहाँ जहां कामना चरुपतिमय शोभाशील जहरी लोचनियाम लाई पाला करने तो सुहित प्राप्तनी मन में जो सोदावे उस सदा रुच चाहत को धीरे ही संग तंज बल बल हरि न दी गई काल कराओ ध्यान लगरा गई हमको रामे काम ममता गई राम राम बोलो ओम हरसिज के आते ही ओम हरसिज के आते ही मन से किए हरे के न सुख का दाय ही ओम हरसिज के आते ही शलो से शोक निवृत्तम नामी संजय सोली जो माती दगे सहन करना तान परेशान नहीं हरसिज जनक सुदासतरि कसन नौभंजन भवीर बहुदासनाम सतमराशि सदात सया विनाशी मुनिंजन भंजन मिभा तुलसीदास के पद्मोदारण ये गिर नगर नारायण करिरा गुणदान शानुकूल सब पर्वण संतत कृपानदान जहां कहा भगवान के गाते रहते गौ गाते रहते हैं कैसे गो गाते हैं क्या करते हैं इनकी व्यवस्था क्या है तो कहते बैठ परस्पर यही सिखाव सब आपस में बैठते हैं और एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को सब लोग यही सिखाते हैं कि भजन प्रणट पालक प्रणट प्रति पालक जो शरण में आता है भगवान के उनका पालन करने वाले भगवान हैं उनका भजन करो भगवान का भजन करो भगवान का भजन करो यही सभी एक दूसरे को सिखाते हैं मैंने ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सिखाता है तो बाकी सब सुनते हैं ऐसा नहीं वो जो सुनने वाले हैं वो भी कहीं दूसरे को सिखाते हैं फिर जो सुनते हैं वो भी कहीं दूसरे को सिखाते हैं इस प्रकार से ये तो व्यवस्था ऐसी है कि इसकी चर्चा तो होती ही होती रोज रोज की जैसे पहले बता दिया कि रोज सवेरे उठ करके भगवान जब वो स्नान करके पहला काम क्या? आए और का बात आती है की अध्यात्म विद्या ऐसे नहीं है ऐसी विद्या नहीं क्या वही तो फिर बार बार बात होगी वो तो पहले सुन चुकी है के है तो तो तो इतिहास की कथा नहीं है जैसे की कहो कि एक बार अकबर हुए और एक बार शोध राजा हुए और कितनी सेना थी कितनी लड़ाई लड़ी हो जान गए किस में हुई तो तो तो कथा कथा है है क्या ये ये कोई मंत्र नहीं तो तो आध्यात्मिक साधना और कहते हैं बार बार कहते रहे और बार बार सुनते भी रहे बस इस प्रकार की साधना इस प्रकार से जब थोड़ी बहुत कथा व्यक्ति को यह कही जा सकती है बोली नहीं लगे तब निकली, जीव से निकली नहीं तो तब क्या सुनिए कहने में आती नहीं आप इतनी सुनो इतनी सुनो कि इतना भीतर भर जाए डे भर गया और कोने लगे और बिना कहे आ जाए अब भूलने लगो कोई मिले कुछ कथा कुछ सुनने वाला मिले है? और जहां मिले सुनाने लगे दुनिया ना तो यहाँ ये हो गया माफिया ये आया हो गया ये सब क्या अब जिसके भीतर संसार भरा होगा और वही समस्याएं भरे होंगे जहां लगेंगे वो सुनाने लगे अब जिसको कथा भगवान के सुनते सुनकर भीतर भर गयी तो जहां मिले वही सुनाने लगे भी हाँ, आया जब बोलने उसी की तो पर क्या ये सब धर्म और में इतने हैं कि सब के भगवान की मक्ति भरी हुई ज्ञान भरा हुआ है तो सब ये सब बैठते हैं जहां बैठते हैं यही चर्चा करते हैं वही बोलने लगते स्पर यही सिखावा गीता में भी आपका इसी प्रकार है भगवान भी कहते हैं कि लोगों को बैठ करके आपस में परस्पर इसकी चर्चा करनी चाहिए एक व्यक्ति जो जानता है वो दूसरे को सुनाए, और जो नहीं जानता वो दूसरे को सुने अगर दोनों नहीं जानते तो एक पुस्तक ये जो पढ़ो एक पढ़ करके दूसरे को सुनाओ अरे अरे तो उपाय तो समय कहते भाई हम है तो चार लोग रहते हैं लेकिन कोई नहीं सुना सकता चार लोगों ने क्या करो नहीं हो तो सकती कथा बात है आप एक पुस्तक लो उसको एक पढ़ो तो बाकी के चारों को सुनाओ ये नहीं हो सकता इसमें क्या मुश्किल बात है तो माने उपाय तो प्रश्नों को जब करना है तो कोई ना कोई उपाय निकालो काम में टोली से काम थोड़ी चलेगा क्या इंटरनेट तो है कर। तो चार लोग हमने कहा कोई कथा सुनाओ तुम तो पर तो तो सुनाते नहीं तुझे कहा तुम्हें सुनाते वो भी सुनाता नहीं कोई सुनाते तो बंद करोगे अरे नहीं किसी के समझ में आता किसी कथा जो जनता कथा सुनाने वाला उसको निमंत्रण भाई कभी कभी आया तो हमारे पास भी हमारे यहाँ पर भी हफ्ते में एक ही बार आओ पंद्रह हमारे यहाँ सुना तो कथा सुनाया कोई ना कोई दूसर उपाय है जिस प्रकार के उपाय है ये कहने के लिए कहते भाई परस्पर यही सिखाओ आपके क्या सिखाते हैं भयोत्त प्रतिपालक तो राम ही भगवान की शरण में जाओ जो भगवान की शरण में रहता है भगवान उसका प्रतिपालन करते हैं शोभासी रूपी भगवान कैसे हैं ये वर्णन है। इसमें एक बात तो ये भगवान कैसे हैं उनका विस्तार से वर्णन ये है बार बार भगवान की महिमा सुनाओ और फिर उस महिमा के बाद भगवान की शरण में जाओ उनमें भक्ति रखो प्रेम भाव रखो भगवान पर अपने मन को आश्रित रखो ये अभ्यास करो और दूसरी बात ये कि फिर इसका परिणाम क्या होगा इसका परिणाम ये शांति विश्राम आनंद सुख ये सब प्राप्त होंगे तो तीन बातें हैं। इन तीन बातों को देखो उन्हीं को बार बार अनेक प्रकार से कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? शोभा से शोभा धाम है शील निधान है बड़े सौंदर्य निधान है गुण निधान है ऐसे भगवान के गुण है उनको सबको सुना केवल यह है कि भगवान गुण निधान है शील निधान अरे भगवान का शील निधान है तो, तो, तेखे तेखे तो तक कैसे पता चले कि शील निधान तो शील निधान होने की कथा सुनाओ जहां उनका श्री गुण प्रकट भगवान धर्म प्राण धर्म के ऊपर स्थित रहने वाले हैं टापू करने तो वाले नहीं हैं। धर्म प्रायण है धर्म की अच्छा करने वाले हैं तो है तो बात ठीक है लेकिन सिद्ध करो कथा सुनाओं की कहा उन्होंने इस किया मालूम पर तो इस प्रकार से देखते जलदचन श्यामल ये भगवान की सुंदरता का वर्णन हो गया भगवान शोभा निधान है तो शोभा निधान कहते हैं जलद विलोचन ने तो उनके कमल के समान श्यामल गाते उनका शरीर श्यामल का शरीर उनका है बहुत सुंदर प्रकाशमान प्रकाशवान शरीर उनका और पलक नयन सेवक प्रात ही वे भगवान जो है अपने सेवक की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे पलकें नित्र की रक्षा करती देखो आंखों से देखने का काम करते हैं पलके खुली रहेंगी लेकिन आंख में अगर तिनका पड़ने लगे आंख आप में आकर के कुछ गिरने लगे मच्छर आ जाए तिनका आ जाए तो पलक क्या करेगा आपको आदेश नहीं देना पड़ेगा कि मच्छर आ रहा है आप पलकें बंद करो है? रिफ्लेक्स एक्शन की तरह से अपने आप पलकें बंद हो जाएंगी अपने आप आयु से रक्षा करेंगे बस बिना प्रयास के हमारे अपने आप पल्के आंखों की रक्षा करते बस इसी प्रकार से भगवान अब इससे ये भी समझ लो हुँ? कि देखो एक सज्जन इसी प्रकार के भगवान की महिमा सुना रहे हैं तो कैसी बताऊ देखो शरीर में जितने कार्य होते हैं कुछ करते हैं चलने फिरने का, तो का काम तो हम करते हैं लेकिन शरीर में स्वास्थ्य पलकें झक रहे तो क्या हम झटका रहे कुछ काम भगवान भी तो कर रहा है बैठे भीतर जो काम हम नहीं कर रहे कौन कर रहा है पहचान दो अपने भीतर सभी तो कहते हैं कि देखो जैसे आंखें हैं जैसे पलकें के आंखों की रक्षा कैसे करती हैं? हम थोड़े आंखों की रक्षा करते हैं फल के आंखों की रक्षा करते हैं जैसे पलकें रक्षा करती है ऐसे भगवान बस भगवान के शरण में रहो उनके अपने आप को उन्हीं के समर्पण रखो तब तो भगवान अपने आप रक्षा करेंगे इस प्रकार पलक तरथ, पलक नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, के भाव देखो फलक की तरह से फलक नए नए सेवक आते और रुचर में यहां जो सेवक है तो आप से माने नहीं नहीं। कि मंदिर में गए जल चला है तो भगवान के सेवक हो गए सुनते समझ में आ जाएगी भगवान की सेवा का माने ये है कि जब सारा जगत भगवान का रूप है तो सबकी सेवा करनी भगवान की सेवा है अब ऐसे व्यक्ति की रक्षा कौन करेगा अब वो व्यक्ति जो सारे समाज की सेवा करने में जिंदा लगा हुआ है तो कोई अपना व्यापार धंधा तो चलाएगा नहीं करके तो बेटर लाएगा नहीं उसका कैसे चलेगा उसका तो कहते भगवान उसकी रक्षा करेंगे जैसे पल के रक्षा करती है आप ऐसे करेंगे तो सर रुचि चाप तूड़ी है अब कहते भगवान कैसे है दस धारण करने वाले सर रुचि चाप सुंदर धनुष सुंदर बाण धारण करने वाले हैं और तुमीर तक स्थान करने वाले हैं ऐसे भगवान मने धनुष करने वाले भगवान है उनका स्मरण करो बन समय रूपी कमलों के बन के लिए जो सूर्य के समान है उन भगवान का स्मरण करो जैसे सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाते हैं ऐसे भगवान का स्मरण करते हैं तो संतों के हृदय प्रसन्न हो जाते हैं उनको सिर्फ संतों के हृदय में हृदय रूपी कमल को तो प्रसन्न करने वाले भगवान है उनका भजन करो रणधीर ही तो भगवान रणधीर है याद करो लंका याद करो भगवान ने कैसे युद्ध किया निशाचरों को कैसे मारा तो वो भगवान हमारे हृदय में भी आएंगे तो हमारे मोह को काम क्रोध को अहंकार को दम भादी को सब को विध्वंस कर देंगे वो ध्वनस भाव धारण किए हुए नो रुचि धारण किए हुए रणधीर है वो आकर के साथ इनका विनाश कर देंगे आकर के हमारे ऐसे काल जाल ऐसे भगवान जो काल है वो कड़ाल खा, जा खा जाने वाले कटल काल के माने यहां पर है कि व्यक्ति का प्रारंभ चाहे जितना दूषित हो बड़ा भयंकर उसका प्रारंभ हो जिस प्रारंभ के कारण व्यक्ति नाना प्रकार से दुखी पीड़ित हो रहा हो वो भगवान की शरण में जाए तो ये उसका जो ये प्रारंभ ब्याग के समान है जो उसको दंस रहा है पीड़ा पहुंचा रहा है भगवान उसको खगराज की तरह से भक्षण कर जाएंगे शांति प्रदान करेंगे कहते नमक राम अकाम ममताजे ही जो भगवान का नमन करता है जिस भाव से ममताजे ही उसकी ममता का नाश कर देता है देखो इसमें आप कई प्रकार से लग सकते हैं इनमें देखो बोलते दे रहते हैं वैसे अन्वय करो इधर का को तो कई प्रकार से हो सकता है ऐसे भी हो सकता है जैसे कि नमक राम अकाम निष्काम भाव से भगवान का नमन करो तब तो ममता जही तो भगवान उसकी ममता का नाश कर देते हैं आसक्तियों है, का विनाश कर देते हैं ऐसे हो सकता ऐसे भी कह सकते हैं अकाम ममता जही नमक राम अगर जो ममता कामना को छोड़ करके और ममता को छोड़ करके उसको ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम जी का नमन करता है उसके सारे कराल काल को ब्याज के समान उसको की तरह से भक्षम कर जाते हैं अब इधर से देखो उधर से देखो लेकिन तात्पर्य भाव रही उसी प्रकार <laughs> ममता के ही दोनों के लिए आ सकता है भक्ति के लिए भी आ सकता भगवान के लिए भी आ सकता है लोग ये लोभ मोह जो है वो मज के समान है जैसे में हैं पशु है बहुत से वो पशुओं के समान लोभ मोह है और किराते हैं जैसे बहेलिया जो होता है वो उनको पशुओं को मार देता है पकड़ लाता है खा जाता है ऐसे ही भगवान राम किरात के समान है बहेलिया के समान है और इनको किनको मारते हैं लोभ पशुओं को इनको मारते हैं अब देखते हैं कि भगवान जो है वो बाल कांड में देखते हैं कि भगवान आयु जो बड़ी हुई अब वो फिर जो है महाराज दशरथ के आदेश से शिकार खेलने के लिए जाने लगे बन्ने तो शिकार खेलने के तो किरा होगा कि नहीं होगा? गए और वहां पर फिर मृगों को पशुओं को पकड़ कर पिलाते रहे हा? तो ये पशु क्या है अब यहाँ पता लगेगा सब प्रतीकात्मक है तो वहां जिन पशुओं को मारते थे वो कौन थे लोग वगैरह थे हा? उनके लिए भगवान किरा थे है थे थे लोग भी और और के लोगते है हैं है और मनुष्य और पशुओं की अपेक्षा बहुत बलवान होता है ऐसे कामना हमारी जो है वो और तो लोग मोर इत्यादि इत्यादि तो बहुत है लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल तो कामना ही है जो हाथी की तरह से प्रबल है उस कामना को जो है उसको जो वो हो उसको नष्ट करने के लिए हरी